महाभारत आदि पर्व आदिपर्व एकोनविंशोध्याय देवताओं का अमृतपान संग्राम तथा देवताओं की विजय शोतिर्वाच अथवरण मुख्यान नानापृहण चगृह द्रवन देवान्ता दैत्यदानवा उग्रवाजी कहते हैं अमृत हाथ से निकल जाने पर दैत्य और दानव संगठित हो गए और उत्तम उत्तम कवच तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर देवताओं पर टूट पड़े तथा तत तदमृतम देवो विष्णुराधाय वीरजवान जहार दानवेन्द्रेभ्यो नरेण सहित प्रभुम् ततो देवगणा सर्वे पपुस्तमृत तथा विष्णु सकाशा संप्राप्य संभ्रमे तुम ले सती उधर अनंत शक्तिशाली नरसिंह सहित भगवान नारायण ने जब मोहिनी रूप धारण करके दानवेंद्रों के हाथ से अमृत लेकर हड़प लिया तब सब देवता भगवान विष्णु से अमृत ले लेकर पीने लगे क्योंकि उस समय घमासान युद्ध की संभावना हो गई थी तद पिबत् तत्काल देवे स्वमृत मिप्सित राहुर्विविधरूपेण दानव प्रापिव दा। जिस समय देवता उस अभीष्ट अमृत का पान कर रहे थे ठीक उसी समय राहु नामक दानव ने देवता रूप से आकर अमृत पीना आरंभ किया तस् कंठम अनुप्राते दानवस्यामृते तख्यान चंद्र सूर्याम्य वह अमृत अभी उस दानव के कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने देवताओं के हित की इच्छा से उसका भेद बदला दिया ततो तथो भगवता तस्रछि अलंकृत चक्रायुन चक्रेन पिबत मृत मोजसा तप चक्रधारी भगवान श्रीहरि ने अमृत पीने वाले उस दानों का मुकुट मंडित मस्तक चक्र द्वारा बलपूर्वक काट दिया तक्षल प्रतिमं प्रतिम शिरो महत चक्र छिन्नम नाम नादाति भयकर चक्र से कटा हुआ दानव का महान मस्तक पर्वत के समान शिखर सा जान पड़ता था वह आकाश में उछल उछल कर अत्यंत तो भयंकर गर्जना करने लगा तत्कबंधम पपाता विस्फुरत धरने तले सपर्वत वन दीपा दैत्यशाक महिम किंतु उस दैत्य का धड़ धरती पर गिर पड़ा और पर्वत वन तथा दीपो सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा ततो वैरव निर्बंध कृतो राहु मुखे सूर्याभ्यां नंद्र सूर्याभ्याद्या तभी से राहू के मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ भारी एवं स्थायी वैर बांध लिया इसलिए वह आज भी दोनों पर ग्रहण लगाता है विहाय भगवाना पी स्त्रीम अतुलम हरि नाना प्रहृनयी भीमि दानवान समकंपयत देवताओं को अमृत पिलाने के बाद भगवान श्रीहरि ने भी अपना अनुपम मोहिनी रूप त्याग कर नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों द्वारा दानवों को अत्यंत कंपित कर दिया ततः प्रवित्त संग्राम समीपे च सर्वघोरतरो महान फिर तो चार सागर के समीप देवताओं और असुरों का सबसे भयंकर महासंग्राम छिड़ गया प्राचाच विपुला तीक्षण पतंत सहस्र सोमराश्चक्षणाग्राह तो शस्त्राणी विविधा च दोनों दलों पर सहस्त्रों तीखी धार वाले बड़े बड़े भालों की मार पड़ने लगी तेज नोक वाले तोमर तथा भातिभा के शस्त्र बरसने लगे तथोसुराश चक्र भिन्ना वमतोरुरम बहु असी शक्ति गदारुग्नाम निबे धरणी तले छन्नानी पट्य सह शह शिरासी तब तक मालिधी निपे दूर निशम तदाम भगवान के चक्र से छिन्न भिन्न तथा देवताओं के खड्ग शक्ति और गदा से घायल हुए असुर मुख से अधिकाधिक रक्त बमन करते हुए पृथ्वी पर लौटने लगे उस समय तपाए हुए सुवर्ण की मालाओं से विभूषित दानवों के सिर्फ हेंकर पट्टीसों से काटकर निरंतर युद्ध भूमि में गिर रहे थे रुद्रेणुप्तांगा निहताश्च महासुरा अद्रिना धातु रक्ता शेरते वहाँ खून से लथपथ अंग वाले मरे हुए महान असुर जो समरभूमि में सो रहे थे घेरु आदि धातुओं से रंगे हुए पर्वत शिखरों के समान जान पड़ते थे हाहाकार समबवत तत्र त्र सहस्र अन्योन्यम छंदताम शस्त्र आदित्य लोहितायती संध्या के समय जब सूर्यमंडल लाल हो रहा था एक दूसरे के शस्त्रों से कटने वाले सहस्त्रों योद्धाओं का हाहाकार इधर उधर सब और गूंज उठा पर समरे शब्दो उस सम्रांगण में दूरवर्ती देवता और दानो लोहे के तीखे परिखों से एक दूसरे पर चोट करते थे और निकट आ जाने पर आपस में मुक्का मुक्की करने लगते थे इस प्रकार उनके पारस्परिक आघात प्रत्याघात का शब्द मानो सारे आकाश में गूंज उठा छिंदे प्रधा पातया महा महाघोरा शब्दास्तत्र समत इस रणभूमि में चारों ओर यही अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई पड़ते थे कि टुकड़े टुकड़े कर दो चीर डालो दौड़ो गिरा दो और पीछा करो एवं तुमे युद्धे वर्तमाने महाभये नर नारायण देव समाज तुराहव इस प्रकार अत्यंत भयंकर तुम युद्ध हो ही रहा था कि भगवान विष्णु के दो रूप नर और नारायण देव भी युद्धभूमि में आ गए तत्र दिव्यम धनुदृष्ट्वा नर से भगवानी चिंतयामास तच्चक्र विष्णुदानवसूदनम भगवान्ायण ने वहाँ नर के हाथ में दिव्यधनु देकर देखकर कर, देख कर स्वयं भी दानो संहारक दिव्य चक्र का चिंतन किया तंबरात मातृमागतम महाप्रभम च्यक्रम अमितपनम विभाव्य मकुंठ मंडलम सुदर्शनम थैतिमदर्शनम चिंतन करते ही शत्रुओं का संताप देने वाला अत्यंत तेजस्वी चक्र आकाश मार्ग से उनके हाथ में आ गया वह सूर्य एवं अग्नि के समान जाज्वल्यमान हो रहा था उस मंडलाकार चक्र की गति कहीं भी कुंठित नहीं होती थी उसका नाम तो सुदर्शन था किंतु वह युद्ध में शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर दिखाई देता था तदागतम जलित हुतासन प्रभम भयंकर बाहुरच्युत मुमोच वई प्रबल वधुग्र महाप्रभम पर वहाँ आया हुआ वह भयंकर चक्र प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था उसमें शत्रुओं के बड़े बड़े नगरों को विध्वंस कर डालने की शक्ति थी हाथी की सूढ़ के समान विशाल भुज वाले उग्रवेघाली भगवान नारायण ने उस महातेजस्वी एवं महाबलशाली चक्र को दानवों के दल पर चलाया तदंतकन समान वर्च पुन पुनर्नपत द्वितीय दनुजान करे उस महासमर में पुरुषोत्तम श्री हरि के हाथों से संचालित हो चक्र प्रणय अग्नि के समान जाजुल्यमान हो उठा और सहस्रों दैत्यों तथा दानवों को विदर्ण करता हुआ वह बड़े वेग से बारंबार उनकी सेना पर पड़ने लगा दह क्वचिजलन इवावलेत प्रसयतान प्रवेरित मुहूर्त तथा पपौेर मथो पिशाचवत श्रीहरि के हाथों से चलाया हुआ सुदर्शन चक्र कभी प्रज्वलित अग्नि की भांति अपनी लपलपाती लपटों से असुरों को चाटता हुआ भस्म कर देता और कभी हट पर्वक उनके पृथ्वी और आकाश में घूम घूम कर वह पिसाच की भांति बार बार रक्त पीने लगा तथा गिर दीन चेत सोम मुहूर् मुहूर् सुर गण महाबला विगल मेघबर चस सहसो गगनम अभि इसी प्रकार उदार एवं उत्साह से भरे हृदय वाले महाबली असुर भी जो जलरहित बादलों के समान श्वेत रंग के दिखाई देते थे उस समय सहस्त्रों की संख्या में आकाश में उड़ उड़कर शिलाखंडों की वर्षा से बार बार देवताओं को पीड़ित करने लगे अथां प्रपेद्रे सपाद द्रुत अभिह तपात आकाश आकाशे नाना प्रकार के लाल पीले नीले आदि रंग वाले बादलों जैसे बड़े बड़े पर्वत भय उत्पन्न करते हुए वृक्षों सहित पृथ्वी पर गिरने लगे उनके ऊंचे ऊंचे शिखर गलते जा रहे थे और वे एक दूसरे से टकराकर बड़े जोर का शब्द करते थे तथो मही प्रचलिता शकना महाद्रिपाता हता समत परस्परम भृषम अभिगर्जतामुहू रणाजित धीरे भी संप्रवर्तित उस समय एक दूसरे को लक्ष्य करके बार बार जोर जोर से गरदने वाले देवताओं और असुरों के उस सम्रांगण में सब ओर भयंकर मार काट मच रही थी बड़े बड़े पर्वतों के गिरने से आहत हुई वन सहित सारी भूमि काटने लगी नरस्तत्वर कनका ग्रभूषण गगन पथम समावृणत विदारयन गिर शिखराणिपत्रिभि महाभये सुरगण विग्रहे सदा तब उस महाभयंकर देवासुर संग्राम में भगवान नर ने उत्तम सुवर्ण भूषित अग्रभाग वाले पंखयुक्त बड़े बड़े बाणों द्वारा पर्वत शिखरों को करते हुए समस्त आकाश मार्ग को आच्छादित कर दिया, ततो यद्गतम प्रभम इस प्रकार देवताओं के द्वारा पीड़ित हुए महादत्य आकाश में जलते हुए आग के समान उद्भाषित होने वाले सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर कुपित देख पृथ्वी के भीतर और खारे पानी के समुद्र में घुस गए ततः विजय अवाप्य मंदर स्वेव देश सुपूजिता दिवमपी चर्वश तथो गा यथागतम् तदनंतर देवताओं ने विजय पाकर मंद्राचल को सम्मानपूर्वक उसके पूर्व स्थान पर ही पहुंचा दिया इसके बाद वे अमृत धारण करने वाले देवता अपने सिंहनाथ से अंतरिक्ष और स्वर्ग लोग को भी सब ओर से गुंजाते हुए अपने अपने स्थान को चले गए तथोमृतम सुनिहित मेहक्रिरे सुरापरा मुदम अभिगम्य पुष्क दधतमृत से रक्षत किरीटे बलभिदा मरई सह देवताओं को इस विजय से बड़ी भारी प्रसन्नता प्राप्त हुई उन्होंने उस अमृत को बड़ी सुव्यवस्था से रखा अम्रो सहित इंद्र ने अमृत की वह निधि किरीटधारी भगवान नर को रक्षा के लिए सौंप दी इति श्री महाभारते आस्तिक आस्तिपर्वणी अमृत मंथन समाप्तिनायी को नीशोध्याय